jay jay shri radha raman hari gobinda jay jay radha raman hari gobinda jay jay gobinda jay jay gopal jay jay gobinda jay jay gopal jay jay श्री राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय श्रीरहारमण हरि गोविंद जय जय बुलृंदवन बिहारी लाक जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम बाद में मम्रतम जगत वाग्म जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराकुरोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र सागरजातम् सहगण रघुनाथी तम सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादान सहगण ली विशाखान्विता आजान लितभुज कुण कनकावदात संकर्तनकृतरौ कमलायताक्ष विश्वभरौ दुजरौ युगधर्मौ बंदे जगत्क करणवता नमस्कृत्य नर चुन नरोत्तम दीवीं सरस्वती व्या तय मुदीर कर्णकार्युति वर्ण का पद नियुक्त कायुक्त गैरका मेचिका मनस मेचकास्तु मेचका भरण भारिणी तनु वाछाकभ्य कृपांग्य पत्ता पावेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ में दयाम मेतमतेर्दया तुलसी काननम यत्र का पद्मना च पुराण पठनम यत्रो, सन्नी तो हरी सुंदविंगल द्वारा दिव्य श्री राधिका महिमा राधिका चरण दास से उनको स्थापित करने वाले दिव्य ग्रंथराज श्रृंगार रस में प्रियालाल दोनों परस्पर आसज्य आसक्त हैं परिषद एक रस का वर्णन किया गया उस उसनिषद रस में श्री श्याम को ही रस कहा गया रसोई कृष्ण को रस कहा गया श्री राधा को महाभाव स्वरूप स्थायी भाव रूप करके निपण किया गया जीव को भी कहीं श्री राधा की कृपा से प्राप्त जो स्थायी भाव उसको प्राप्त हुआ है भक्ति की प्राप्ति हुई है श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से भक्ति लता का बीज जीव के हृदय में जो बोया गया है उस बीज को प्राप्त करके स्थायी भाव को प्राप्त करके जब विभाव अनुभाव संचारी भाव इन सारी सामग्रियों का वो दर्शन करता है तो जीव के हृदय में जो भक्ति रूपी स्थाई भाव है कृष्ण रति रूपी स्थाई भाव है वह स्थाई भाव ही परपाप को प्राप्त होकर के रस अवस्था को प्राप्त होता है और रस अवस्था को प्राप्त होने पर श्री कृष्ण ही उसे परम उपासी के रूप में प्राप्त होते हैं इसलिए औपनिष्द रस में श्री कृष्ण को रस रूप में स्थापित किया गया और जीव को भक्त को आश्रय रूप में स्थापित किया गया परंतु अंतरंग में, श्री रस में ऐसे डूबे हुए हैं कि वहां जब अन्य अनुसंधान नहीं है किसी दूसरे का और स्वस्वरूप में लीला हो रही है उस स्वस्वरूप लीला में श्री श्याम सुंदर स्वयं श्री राधा रानी के रूप माधुर्य का स्वादन प्राप्त करने लगते हैं ऐसी स्थिति में श्री राधिका बन जाती हैं रस और श्याम सुंदर भी बन जाते हैं उनके आसक्त तो आसक्त बन जाती हैं श्री राधा रानी आसक्त बन जाते हैं श्री श्याम सुंदर और जो आसंज है उसको कहा जाएगा रस माने जिससे प्रीति की जाए वो कहलाएगा रस जो प्रीति कर रहा है वो कहलाएगा आसक्त आश्रय तो यहां श्री श्याम सुंदर सामान्यतः परम परम रसरूप होकर के विराजमान तो रस के कुछ क्षणों में श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी के प्रति ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि श्री किशोर जो वे बन जाती हैं आसज्य उपास्य रस की आस्वादन बन जाती है और श्याम सुंदर का ये जो स्वरूप है जहां पर वे अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भुला देते हैं षणीश्वरी को भुला देते हैं और षण्वर को भुला करके रस में श्री प्रिया के भी अनुगत अनुकूल नायक बनकर के उपवासी श्री राधिका की समाराधना करने लग जाते हैं लीलाम श्याम सुंदर का ये जो स्वरूप है ये सर्वोत्तम श्री युक्त स्वरूप है शनिश्वरी में श्री तत्व वही सर्वोत्तम होकर के माना गया ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्त्रीय ज्ञान वैराग्य शाम भगतिना इनमें मुख्य जो वस्तु है वो है श्री माधुरी भगवत्ता सार ब्रज कौल प्रचार तहा शुक व्यासे नंदन थाने भागवते बर्णी आचे जनाईते शून्य माते भक्त गौ तो इसको भगवत्ता का सार कहा गया और माधुरी की सर्वोत्तम पराकाष्ठा यदि कहीं प्राप्त होती है तो वो होती है वहां जहां पर श्री श्याम भी श्री किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं श्री राधा सुना निधि ऐसे श्याम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं जहां श्री श्याम भी कभी प्रिया के अंचल से आने वाली हवा के संपर्क को प्राप्त करके धन्य आते मानी अपने आप को कृतार्थ मांगने लग जाते हैं कि प्रिया से मिली हुई हवा मुझे मिल गई आह ये वायु तू बड़ी धन्य है ऐसा भाग्य मेरा कब होगा तो इस प्रकार श्री श्याम सुंदर वे भी श्री किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं और इसी भाव भूमि में रस की इसी भूमि में तो सिद्धांत का बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम स्पष्ट होने हैं कि सिद्धांत में श्री श्याम सुंदर ही प्रत्यवत होकर के विराजमान हैं और उनकी जितनी भी शक्ति ज्ञान शक्ति उनकी सत्ता शक्ति उनकी आह्लादनीय शक्ति वे सर्वदा शाम सुंदर के अधीन रहेंगी क्योंकि एक सामान्य नियम है न्याय शास्त्र का कि व्यापक स्वतंत्र रह सकता है परंतु तो व्याप्ति व्यापक के बिना नहीं रह सकता है धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है परंतु तो अग्नि धुएं के बिना भी रह सकती है शीतलता जल के बिना नहीं रह सकती है परंतु तो जल शीतलता के बिना भी किसी न किसी रूप में पंच महाभूतों में समय व्याप्त होकर के रह सकता है तो व्याप्त व्याप स्वतंत्र नहीं रह सकता है वह व्यापक का आश्रय लेकर के रहता है इसी तरह से शक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती है वह शक्तिमान का आश्रय लेकर के रहेगी परंतु शक्तिमान कभी शक्ति के बिना भी अलग रह सकता है शक्ति को आत्मसात किए हुए भी वह रह सकता है ऐसी स्थिति में ब्रह्म कभी अपनी शक्तियों का प्रकाशन न करके भी रह सकता है शक्तियों का प्रकाशन हो तब भी वह रह सकता है तो व्यापक स्वतंत्र रह सकता है परंतु व्याप्य स्वतंत्र नहीं रह सकता है परतु रस की स्थिति ऐसी होती है कि रस की स्थिति में जो व्यापक है वह भी व्यापक की सेवा करते हुए अवस्थित हो सकता है ऐसी स्थिति में श्री श्याम आप श्री किशोरी जी के भी श्री चरणारिंद की वंदना करते हैं अनुकूल नायक होकर के स्वाधीन भट का शिव प्रिया उनकी जब श्याम सेवा करते हैं तो श्याम सुंदर का वो जो स्वरूप है वह स्वरूप ही सर्वोत्तम उपास्य स्वरूप होता है इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपास्य स्वरूप नहीं हो सकता है अतः माधुर्य भगवत्ता सार भगवान के जितने भी गुण हैं उन सबों में सार में यदि कोई वस्तु है तो वो माधुर्य है और इसी माधुर्य में जहां श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के अधीन होकर के विराजमान है अब कोई सखी श्याम सुंदर के उस रूप को देखती है कि जहां वे जूठन पाई है, वहां पर हाहा खाए और जो खाएर कह बोली कहे जाए, जाए में कोई उनको ठाकुर बोल दे, तो कह अरे ठाकुर तो ये हैं, मैं नहीं श्याम सुंदर ये कहने लगते सखी अरे मैं ठाकुर ठाकुर तो ये है ठाकुरानी ये है नुकुंजी के स्वामी ये है मैं तो इनका सेवक हूं ऐसा कहकर के सकुच तनिक है जाए जो ठाकुर कह बोलिए बोलिए यदि कोई ठाकुर कहकर उनको बोल दे तो उनको भी संकोच की प्राप्ति हो जाती है ये कहां की स्थिति है क्योंकि प्रियालाल रहे इसमें किसी को बढ़ाना किसी को घटाना ये लक्ष्य नहीं है श्री प्रिया लाल दोनों एक स्वरूप है कृष्ण रूप श्री राधे का राधे रूप श्री श्याम दर्शन को ये दो हैं है, है, एक ही है, सुखधाम दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है दो वस्तु है ही नहीं ऐसी स्थिति में यदि अपनी ही एक स्वरूप श्री स्वामी उनकी शरणागति यदि श्री श्यामचंदर लेते हैं तो इसमें श्यामचंदर की अपनी महिमा घट नहीं जाती है तो हमारे निकुंज में जितनी भी सखीगण हैं, उनसे कभी श्यामचंद्र पूछते हैं कि मुझे डर लगता है प्रिया जी के तेज को देख करके तो सखी हिम्मत दिलाती हैं कि लाल जी आप में तेजित है भले सचावे कौन कोई अपने तेज से स्वयं संकुचित होता है क्या परंतु तो देखो हम जैसे तुमको सिखा रही हैं वैसे तुमको करना पड़ेगा श्री महावानी जी में कहीं कह रहे हैं कि जोरावरी न चले या नगर में अदल है। ये जो नुकुंज मंदिर है इस नुकुंज मंदिर में जोरावरी न चले धीम धपड़ नहीं चलेगी तुम्हारी धीम धप धपड़ तुम्हारी जोरावरी वो नुकुंज के बाहर चलेगी शत्रु शत्रु को मार उस राक्षस को मारो दैत्य को मार ये गोवर्धन उठा लो ये सब तुम्हारी दूसरी के चलेगी पंत नुकुंज के भीतर जब तुम आ गए हो तो मदन मोहन तुमको तुम्हारी भी जोरावरी न चले या महल में नगर में अदले क्योंकि यहां पर अदल चलेगा किन का बोले इस घर में इस नुकुंज में अदल चलेगा हमारी स्वामी श्री राधिका का बोलो राधा रानी की जय तो यहां पर जो अदल चलेगा वो अदल यहां पर जो शासन चलेगा वो श्री किशोरी जी का चलेगा तो जो जोरावरी न चले या नगर में इस नगर में जो जोरावरी नहीं चलती है क्योंकि अदल है यहां पर किशोरी जी का शासन चल रहा है रस के शासन में श्री श्याम सुंदर अपने ही आनंद रस के सामने बशीभूत हो जाते हैं इससे श्याम सुंदर की ईश्वरता कम नहीं होती यदि अपने हाथ से अपने पैर को कोई थक के दबाने लग जाए थका हुआ व्यक्ति तो यह हाथ कोई नौकर थोड़ी हो गया मतलब पैर का हाथ नौकर है देखो हाथ पैर को दबा रहा है तो अपने ही एक शरीर में अपने एक अंग से एक अंग को संभालना वह कहीं किसी एक अंग की न्यूनता स्थापित नहीं करता है इसी प्रकार यदि श्री यदिंदर नकुंज मंदिर में अपनी ही स्वरूपा शिवप्रिया उनकी सेवा करते हैं तो उनकी न्यूनता सिद्ध नहीं होती है क्योंकि जो जोरावरी न चले या नगर में इस नगर में श्याम तुम्हारी जो जोरावरी नहीं चलेगी तुम्हारी अपना जो शासन है प्रधानता वो नहीं चलेगी यहां पर नुकनी मंदिर में प्रधानता जो चलेगी वो अदल है यहां पर श्री प्रिया जी की का जो अदल है उनका जो शासन है वो ही एकमात्र चलेगा कैसोहू अवल सबल किन होय सुई के नाके निकले डोरा कितना भी मूल्यवान क्यों नहीं हो परंतु डोरा काम नहीं करेगा जब तक कि सुई के नाके में होकर के नहीं निकलेगा ऐसे जब तक तुम इस नुकुंज मंदिर में श्री किशोरी की अनुगत्य को ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारी महिमा नहीं होगी यहां पर तुम्हारी महिमा रस्म में तुम्हारी मेहमा तभी है जब कि तुम प्रिया के अनुगत होकर के विराजमान होगे। जगत में तुम्हारी महिमा है खूब जय जयान हो रहा है परंतु रसकिन रसनुकुंज में तुम्हारी महिमा तब होगी रस की श्रेष्ठता तब फैलाएगी जबकि कैसो हो अवल सबल किन हो चाहे अवल हो चाहे सबल हो बलवान हो चाहे निर्बल हो उसकी मेहमा तभी होगी जबकि सुई के नाके निकले सुई के भीतर होकर के डोरा निकला है तब तो उसकी महिमा है चाहे डोरा कितना भी सोने का हो हीरा का पन्ना का किसी का भी डोरा हो परंतु वो दो, डोरा काम भी करेगा वहां पर प्रिया के को ग्रहण करना पड़ेगा अर्थात आसक्त तो होकर आसक के आस के अनुगत्य को तुमको स्वीकार करना पड़ेगा तब तुम्हारे रस की महिमा होगी और श्री श्याम सुंदर भी रास में नवार हम संजय जाम कहकर के जब अपनी अनुगत्य को स्वीकार करते हैं वो उनकी भगवत्ता का सर्वोत्तम स्वरूप प्रकट होता है श्याम सुंदर प्रयास मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं नहीं पा सकता हूं जान पड़े बेर बिन कहे इतोत हले यदि बिन कहे किशोरी जी के आदेश को स्वीकार न करके बिन कहे बिना कहे हुए पेड़ इतो तो हले तुम्हारे पैर, तुम्हारे चरण इधर उधर हिलते हैं तो श्याम सुंदर बड़े एण गैर दिखोगे एण माने अच्छे नहीं लगोगे एण गेड़ दिखोगे जैसे टेढ़ा मेरा व्यक्ति शोभा को प्राप्त नहीं होता है इसे नुकुंज में तुम्हारी शोभा तभी होगी जबके तुम श्री प्रिया जी के अनुगत्य को ग्रहण करोगे तो जान पड़े बेड़ तुम बड़े दिखोगे माने अटमटे दिखोगे बुरे दिखोगे सीधा सीधा कहना है बुरे दिखोगे शोभा नहीं लगेगी रसिकता तुम्हें सिद्ध नहीं होगी जो पैर पेड़ हले तुम्हारे पैर माने कदम पेश तुम्हारे जो चरण है वो यदि तो हालेंगे तो तुम बैर दिखोगे का लेकर के महाशय जी चुपचाप हमारे पीछे पीछे चले आओ किशोरी जी की कृपा मिलेगी तो तुम्हारी शोभा होगी किशोरी जी की कृपा को स्वीकार नहीं करोगे तो इस नुकुंज में तुम्हारी शोहानी होगी तुम्हारी शोभा तब रास में सबसे ज्यादा है जब अंजलि बात करके तुम प्रियाओं से कह रहे हो न पारे हम हे गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता मैं प्रेम में सदा तुम्हारे अनुगत हो करूंगा ऋणी हो करके मैं रहूंगा ये स्वीकार करोगे तब तुम्हारी महिमा सबसे ज्यादा दिखेगी क्योंकि हर प्रिया को राज अभिचल ढूं टले तो टले यहां पर श्री हरि की प्रिया तुम्हारी प्रिया का जो राज्य है अब किसका राज्य पता ही नहीं लगा तुम्हारी प्रिया कह दी तो किसका राज्य हो गया तुम्हारा भी हो गया उनका भी हो गया दोनों का हो गया तो हरिप्रिया हरिप्रिया शब्द में हरि की प्रिया माने श्री रामी अथवा हरिओ प्रिया मानी युग सरकार अथवा हरिप्रिया मानी कवि का नाम भी हो गया श्री हरिप्रिया जी वे वर्णन कर रहे हरिविलास देवाचार्य जी महरे ये लीला का गायन कर रहे हैं तो हर प्रिया में श्रेश और का प्रयोग करके तीनों का प्रयोग कर रहे हैं हरि का राज्य प्रिया का राज्य हरि की प्रिया का राज्य और हर प्रिया कह रहे हैं वे सखी जो है वो सखी वर्णन कर रही हैं कि यहां पर प्रिया जू को राज अभिचल इस नुकुंज में जो राज्य है वो प्रिया जी का ही अभिचल राज्य है धू चले टले तो टले धू माने ध्रुव नक्षत्र टल सकता है परंतु यहां पर जो शासन है वो चलेगा राधा रानी का इसलिए श्याम सुंदर हमारे सीधे सीधे कहने के अनुसार हमारे आग, साथ में चले आओ श्याम सुंदर घबरा गए और श्याम सुंदर कहने लगे कि के, के ही मग आऊं बताइए बताइए आइए सकल सुखदान। हे स्वामिनी बताओ मैं किस मार्ग से आऊं सुनो सकल सुखदान तुम सारे सुख को प्रदान करने वाली हो मैं किस रास्ते से आऊं कहीं मग आऊं किस रास्ते से मैं आऊं सकल सुखदान सखियों ने उत्तर दिया कि सुनो हल महल की चिकनाई में फिसल पड़ते हैं पांच श्याम सुंदर कह रहे कि मैं आऊ में किस मार्ग से आऊ कह रहे हैं हे स्वामी किस मार्ग से आऊं मैं कैसे आपकी सेवा करूं तो श्री सखीरण कह रही है कि सुनो सकल सुखदान हे सुखदान सुख देने वाले मेरी बात को सुनो तुम हम जैसे कह हैं वैसे आओ, वैसे आओ. कह रहे रहे हैं हैं आओ श्री अहल महल की में हैं अपना सौंदर्य दर्शन करके जब मैं विमोहित होता हूं तो सौ गर्भे परम पदम भूषण भूषण जब अपना सौंदर्य दर्शन करके ही मैं विमोहित होता हूं तो फिर मेरी आलादमी शक्ति का जो सौंदर्य है उसका देख करके यदि मैं बोहित तो हो जाऊं तो इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है श्री प्रियाजी की अहल महल यहां पर अहल माने हिलने न हिलने वाला ऐसी जो महल श्री किशोरी जो हैं उनकी महिमा की चिकनाई में उनके रूप की चिकनाई में फिसल रहते हैं पाम मृत पाम फिसलते हैं स्ते में चलना तो पैर तो फिसलेंगे ही तो श्री किशोरियों की रूप कांति ऐसी है कि उस रूप कांति में मेरे भी पैर फिसल पा रहे हैं तो उत्तर में सखी कह कहती है कि लालजी जी सूधे सूधे आओ भटकने की जरूरत नहीं है सूधे सूधे आओ जैसे हम बता रही हैं वैसे सीधे चले आ पगन डिगे तुम्हारा चरण इधर उधर नहीं डिगना चाहिए अर्थात सना ये ध्यान रखो कि तत्सुख सुखी भाव को धारण करके शिव प्रिया जो चाहती हैं वैसा भाव अपने हृदय में धारण करते नगे इधर उधर पैर नहीं डिगना चाहिए इतुत पगन डिगे का तात्पर्य है कि तत्सुख सुखी भाव ही, ही यहां पर एकमात्र होना चाहिए प्रिया के सुख में सुख ये इसका नियम है इतुत्मग्न डिगे डगमग है जो सभी सुख पाओ तुम्हारा चरण डगमग्न नहीं होना चाहिए यदि डगमगाओगे नहीं अर्थात अपने स्वार्थ का पूरी तरह से त्याग करके यदि तुम विराजमान होगे तो सभी सुख पाओ तो यहां पर सुखी सुख है और जरा सा भी इस प्रेम राज्य में किसी ने स्वार्थ पाला और छल पाला जो छल करेगा और स्वार्थ करेगा उसको सुख नहीं मिलेगा तो ये तो लगने डले इधर उधर चरण डिगना नहीं चाहिए ऐसा तत्सुखी भाव होना चाहिए और डगमग है डगमग रहने की जरूरत नहीं है अर्थात निस्वार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए जो सभी ही सुख पावो तो तुम पूरी तरह से सुख को प्राप्त करोगे अन्यथा तुम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हो यावन सब ठाए राज्य तुम्हारो अरे काय को डर रहे हो इस निकुंज में इस महल में लाल जी सब ठाए राज्य तुम्हारो तुम्हारा ही तो राज्य है दर्द दर्द काय का है अपने आप को अलग में समझो ये तो तुम्हारा ही राज्य है जिन मन इत सकुचावो तुमको अपने मन में संकुच संकोच करने की आवश्यकता नहीं है श्री हरि प्रिया अंग संग सन सन्मुख रुख श्री हरि की जो प्रिया हैं उनके साथ में मुख से मुख मिला करके यहां पर तुम विराजमान हो कमल से कमल मिलाकर के तुम जब आनंद पूर्वक विराजमान होगे, तो सन्मुख रुख सुधावो प्यारी की सन्मुख रुख रखते हुए अर्थात प्यारी की इच्छा के अनुसार सेवा की भावना रखते हुए तत्सुख सुखी भाव रखते हुए ये तुम विराजमान होगे, तो तुम्हारा जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप तुम्हारा सामने आएगा तो श्री लालजी का भी सर्वोत्तम स्वरूप वहां भगवत्ता का सर्वोत्तम स्वरूप वहां प्रकट होता है जहां पर श्री लाल जी श्री किशोरी जी के अत्यंत अनुकूल होकर के सेवा करते हैं और इसी भाव को उत्पन्न करने के लिए कि श्याम चंद्र किशोरी जी के अनुगत होकर के रहें इसी भाव को उत्पन्न करने के लिए जितनी भी सखीगण हैं वे वर्णन कर रही हैं कि वही दग्ध सिंधु अनुराग रसईक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद कृप सिंधु सत्रह श्लोक है लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु अठारह होगा शायद अठारह अठारह तो लावण्य सिंधु और अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फूरत में हृदय के सिंधु हे श्री राधिका आप मेरे हृदय में स्फुरित हो आप में अनंत अनंत गुण विराजमान है जैसे सारे रस का आश्रय रस निधि समुद्र होता है जहां भी रस है उसका आश्रय जैसे समुद्र ही है ऐसे ही सारे सुखों की आश्रय रस की आश्रय श्री राधा रानी ही एकमात्र है वही दग्ध सिंधु उनमें विदग्धता की जितनी विदग्धता की सिंधु विदग्धता की जितनी भी विच्छि हो सकती हैं विदिवता की जितने भी विस्तार हो सकते हैं एक्सपेंशन हो सकते हैं वे सारे एक्सपेंशन श्री राधा में विराजमान है वह दग्ध सिंधु विदग्धता विदग्धता किसको कहते हैं विदग्धता कहते हैं विरोधी स्थितियों के आने पर भी जहां समाधान निकाल लिया जाए उसका नाम है विदग्धता विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां कुशलतापूर्वक मार्ग निकाल लिया जाए उसका नाम है विदग्धता और श्री राधानी में यह विदग्धता परिपूर्ण रूप से विराजमान है श्याम सुंदर से मान कर रही हैं, परंतु मान करके भी श्याम सुंदर का प्रेम बढ़ा रही है प्रिया यदि मान करी करे कौरी कौरे भरसोन वेदस्तु हरे मोर मां प्रिया यदि मान भी करती है प्रिया यदि सेवा करवाती है तो सेवा करवा नहीं रही है तथुत सेवा कर रही है। ये उनकी विशेषता है तो वेदंध मान विदग्धता में सिंधु है और जितनी भी लीला है जितनी भी ललित कलाएं हैं उन सारी ललित कलाओं में सर्वोत्तम सिंधु होकर के श्री राधारणी विराजमान है पांच प्रकार की ललित कलाएं विशेष रूप से मानी गई सबसे पहले आकर्षित करने वाली कला होती है वो होती है वास्तुकला भवन निर्माण की कला उसकी भी अपेक्षा अधिक भावों का प्रकाशन और सूक्ष्मता यदि कहीं होती है तो वो होती है मूर्त वास्तुकला एक प्रभाव डालती है महल की रचना एक प्रभाव डालती है परंतु उससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसमें अंकित जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां उससे भी ज्यादा अधिक स्पष्ट रूप में भाव को अभिव्यक्त करती हैं मूर्तियों के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति और भी ज्यादा होती है अब मूर्ति में जितनी भी अभिव्यक्ति हो सकती है उसकी भी अपेक्षा चित्रकला में और भी ज्यादा अभिव्यक्ति होती है वहां एक तूलका की जरा से एक हिला कर के तुलका को हिलाकर के तुलका के एक झोंके मात्र से किसी भाव को बड़ी सरलता से और सूक्ष्मता के साथ में प्रस्तुत कर किया जा सकता है इसे वास्तुकला से बढ़कर के मूर्तिकला मूर्त कला से विभर के चित्रकला चित्रकला से भी विभर के संगीत कला है ललित कला है वो है संगीत कला जहां पर एक स्वर की कहीं लहरी के माध्यम से एक आलाप के द्वारा आनंद या बिलाप, आनंद या दुख उनके भाव को कहीं एक स्वर के माध्यम से गहराई के साथ में प्रस्तुत कर दिया जा सकता है और वो स्वर सीधा जाकर के हृदय में टकराता है इससे संगीत कला बहुत श्रेष्ठ कला सर्वश्रेष्ठ कला परंतु तो संगीत कला से भी ज्यादा प्रभाव डालने वाली कोई वस्तु है तो वो है काव्य कला तो पांच जो कलाएं हैं तो काव्य कला में एक शब्द के माध्यम से न जाने कितने कितने भावों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ललित कलाएं माने हृदय के भाव को प्रकट करते हुए दूसरे के चित्त को रससित करने की जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति इतनी कुशल है कि वह पांच रूपों में प्रकट होती है कभी वास्तु के रूप में कभी मूर्ति के रूप में कभी चित्र के रूप में कभी संगीत के रूप में और कभी काव्य कला के रूप में और श्री प्रिया उनकी एक विशेषता है कि उनमें ये पांचों कलाए अपूर्व रूप से विराजमान हैं अनेक अनेक बात अब इंद में सोचते रहो शिव प्रिया मंदिर को अपने हाथ से सजा रही। प्यारे आएंगे सखी को आदेश दे रही हैं कि रचय बकुल्पी तोरण केले कुंजे बोले आदि सखी बकुल बकुल्प के द्वारा केल कुंज में अपूर्व तोरण की रचनाकारते साध माधविक पात्र अरे सखी शैया के पास में एक त्रिपाही के ऊपर बड़ा सुंदर जो माध्विक पात्र है शरबत का पात्र है उस चशक को स्थापित कर सुंदर कमल की कलियों को लेकर के उनकी पंखुड़ियों से सुंदर तकिया की रचना कर सुंदर ऐसी जाली फूलों की बना सहचर्य हरे अध्य श्लाघ्यता कौशल श्याम सुंदर जब पधारे तब तेरी कुशलता की प्रशंसा और ऐसा कहकर के वास्तुकला वैदग्ध सिंधु श्री प्रिया जी विदग्धता की सिंधु होकर के विराजमान कवि स्वयं श्री श्याम उनकी श्री मूर्ति उनकी रचना कर रही हैं चित्र रचना करते हुए जो सखीगण है शिव प्रिया को चित्र का दर्शन करा रही हैं और चित्र दर्शन करा करके विद्या में जैसे वर्णन किया कि चित्र दर्शन करा करके श्री प्रिया व्याकुल होकर के विशाखा से कहने लगती हैं कि अरे सखी विशाखा तूने चित्र में जिस चंचल गोप कुमार का वर्णन किया एक दिन इस गोप कुमार ने जाने कहा से प्रकट होकर शायद तेरे चित्र से ही प्रकट होकर के मेरे मार्ग को रोक लिया तो वे वैद्ध सिंधु होकर के कभी वास्तुकला के माध्यम से कभी मूर्त कला के माध्यम से कभी चित्र कला के माध्यम से कभी प्यारी जब गहो बीन सकल कला गुण गुणीन श्याम सुंदर से कह रही है बोले श्याम सुंदर रास में ये हो हल्ला में गायन में आनंद नहीं आ रहा है एक काम करो मैं बीड़ा लेती हूं आप गायन करो अब बड़े गवैया के आगे छोटे गवैया को तो गायन करने में संकुच होगा ही किशोरी जी स्वयं बीणा लेकर के बैठी अब श्याम सुंदर गा तो रहे हैं परंतु मन में झिझक है धीरे धीरे गा रहे हैं जब धीरे धीरे गायन कर रहे हैं विशाखा जी कह रही है श्याम सुंदर अरे खुल के गाओ ना ये इतना तो से क्यों गा रहे हो झुक गुकझुक कर आनंद से विस्तार करो ना रस का विस्तार ठीक है आपने स्थाई में अंतरा में स्थाई में जो ध्रुव है उसमें स्थाई भाव को प्रकट किया एक रस को प्रकट कर रहे हो उस ध्रुव के विस्तार को अंतरा के रूप में आप जब विस्तृत कर रहे हो तो अंतरा में जितने भी संचारी भाव आ रहे हैं जितने भी अन्य अन्य भाव आ रहे हैं उन अन्य अन्य भावों को आलाप के माध्यम से कहीं उनको उर्फ तरफ तिरफ के माध्यम से मैने उनको दोहरा दोहरा करके उसी भाव को कहीं आगे प्रकट करो तो उन भावों को खुलकर के सारे संचारी भावों को उसे गायन के भीतर आने दो ना के माध्यम से उसका पूर्ण विस्तार करो आभोग का माध्यम होते हुए फिर जब दुगुण और त्रिगुण और जब तराना आएगा उस तलाने के माध्यम से समाधि की जो स्थिति है उस समाधि की स्थिति में अवस्थित होकर के उसके तलाने का गायन करो उसी एक स्वर को गाते हुए उसमें चौगुण अठगुण स्थापित करते हुए उसका गायन करते हुए विराजमान हो और उनका गायन करते हुए फिर जब समाधि की स्थिति आ जाए आलाप में दुगुन चौगुन की जब स्थिति आ जाए, उस दुगुन-चौगुन की स्थिति आने पर, फिर फिर फिर उसके बाद में, फिर आनंद फिर से अवरोह करते हुए ला करके पुनः स्थाई भाव पर ही जो ध्रुव है उस ध्रुव में ही उस रस का पुनः स्थापन करते हुए विराजमान हो संकोच क्यों कर रहे हो केवल स्थाई स्थाई गा करके सीधा सीधा अंतरा गा करके फिर आभुक तो ले ही नहीं रहे हो कहीं दुगुन चौगुन कर ही नहीं रहे हो और फिर उनका कहीं संकोच करते हुए अवरोह करते हुए जो ध्रुव पर स्थायी भाग पर जो रस स्थापित करना है वो नहीं कर रहे हो तो श्री विशाखा जी ने उस समय गायन प्रारंभ किया विशाखा जी गायन करते हुए श्याम सुंदर के स्वर को पकड़ करके ही तदेव ध्रुव मुन से ही श्याम सुंदर अटके हुए थे हिम्मत नहीं हो रही थी अंतरा और आभोग और उनके समाधि की तराना की स्थिति में ले जाकर के उस समाधि की स्थिति में पहुंचने की श्याम सुंदर की हिम्मत नहीं हो रही थी श्री विशाखा ने उसी गायन को तदेव ध्रुव मुन्दिन उसी ध्रुव को ऊंचा उठाया और तस्य तस्तार ने वाह वाह कह कहकर के अपनी माला उतार करके श्री विशाखा जी के गले में धारण करा दी जो संगीतकार हैं उनका माला के द्वारा ही स्वागत होता है तस्ोदात तदैव ध्रुव मुन्दिन ने तस्से मानु चौहत अत्यंत अत्यंत आदर देते हुए विराजमान है अब श्री विशाखा ने जो गायन किया ललता जी पर जोश आया एक गायक को गाते हुए देख करके दूसरे में जोश आ जाए ललता जी ने उसी गायन को और ऊंचा उठाया और तदैव ध्रुव ने अन्य जो ताल में बढ़ा हुआ गायन था उसको पहले दूसरी तालों में घुमा करके जो मूल ध्रुव ताल थी उस ध्रुवताल में उसी ताल को लाकर के उसी गायन को लाकर के जब पुनः स्थापित किया तो गए कि तो गए ताल बदल दी राग माला लाकर के दूसरे दूसरे रागों को प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरे रागों को प्रस्तुत करके पहले जिस नट राग में राग प्रारंभ किया गया था गायन प्रारंभ किया गया था उसको ही सारंग में आशावरी में अन्य अन्य रागों में घुमाते हुए उस राग माला को प्रस्तुत करते हुए अंत में लाकर के उसी नटराग में श्री ललता ने कैसे सुंदर प्रकार से उसे स्थित कर दिया है श्री राधानी मन में विचार करती हैं कि ललता ने जितना ऊंचा उठाकर के गायन किया वैसा गायन और तो इस सभा में कोई कर नहीं सकती है कहीं ऐसा न हो के बनी बनाई जमी जमाई ये गोष्ठी यही स्थगित हो जाए रुक जाए इसलिए श्री राधारणी उस गोष्ठी को बनाए रखने के लिए श्री ललता के तारस्वर में जो गायन किया है उस तार को थोड़ा सा और ऊंचा उठाया और फिर अवरोह करते हुए श्याम ने जिस श्रुति से उस गायन को प्रारंभ किया था वही ला करके उस गायन को सम के ऊपर स्थापित कर दिया जहां पर गायन राग लय और ताल तीनों एक बिंदु पर आकर के स्थिर हो गई उसका नाम है सम उसी सम पर ला करके जब स्थिर स्थिर किया है शिवप्रिया श्याम सुंदर ने तो उस तो समय शिवप्रिया उनको महा सुख प्रदान किया है पर रूपी जो महा आनंद है वो पर आनंद प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं प्रिया को गर्वैया देकर के अपने हृदय से लगा लिया वाह वाह कर रही है प्रशंसा कर रही है ऐसे भई दग्ध सिंधु बलह शिव प्रिया विरद्धता की सिंधु होकर के विराजमान जहां काव्य का प्रसंग आता है वहां पर अन्योक्ति के द्वारा श्री प्रिया अपने प्रेम निवेदन को श्याम सुंदर के पास में भेजती हैं यदि पत्र किसी दूसरे के हाथ में भी लग जाए तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कोई दूसरा पहचान नहीं पाएगा क्योंकि अन्योक्ति में उसका प्रयोग किया गया है कि अरे चातक तू अरे भ्रमर तू कहा भटक रहा है ये कमल यहा खिला हुआ है जो कि दूसरे जिसको जिसको प्राप्त करने के लिए ये सूर्य निरंतर आ सकते हैं कहीं मेरा प्रेम यहां विराजमान है इसको विकसित कर तू चंद्रावली इत्यादि अन्य कलियों की ओर अरे भ्रमर तू मत घूम ये कह कर के कहीं अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से शिव प्रिया जैसे काव्य को प्रकट करती हैं ऐसे काव्य की प्रकटता कहीं दूसरी जगह नहीं है तो सारे गुणों की सबसे अधिक जो श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठता श्री प्रिया जी में विद्यमान है अत वैदन जयति जय जय राधिक सकल गुण साधिके तरुणि मनी नित्य नौतन किशोरी तरुणियों में मणि हो नित्य नौतन किशोरी हृष्री किशोरी जो आप नित्य नौतन होकर के विराजमान हो नवतन होकर के विराजमान नित्य नौतन होकर के विराजमान हो जय तिजय के सकल गुण साधिक तरुण मणि नित्य नौतन किशोरी कृष्ण तनुरूप घनश्याम की चाथ के श्री कृष्ण यदि घनश्याम है तो चातक जैसे बादल को देखता है ऐसे ही कृष्ण तनुरू श्री कृष्ण के मुख रूप घनश्याम की हे श्री किशोरी जो आप चातकी होकर के विराजमान हैं कृष्ण मुख कमल की कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी श्याम सुंदर का मुख यदि हिम किरण है माने चंद्रमा है तो तुम चकोरी होकर के विराजमान तो जैसे चंदा चकोर की प्रीति जैसे पफीहा और बादल की फूरी ऐसी फूरीति तुम्हारी विराजमान है कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी श्री कृष्ण का अनुराग यदि मकरंद है सुगंध है तो हे श्री राधिके आप उसकी मधुकरी हो जहां कृष्ण अनुरागी होकर के विराजमान हैं, वहां सुनती हुई जैसे मधुकर सुगंध को सुनकर के कमल पर अपने आप पहुंच जाता है ऐसे ही कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी तो मधुकरी होकर के कृष्ण के अनुराग का आस्वादन लेने वाली हो कृष्ण गुणगान रस सिंधु भोरी कृष्ण के गुणगान रस सिंधु में तुम डूबी हुई हो कृष्ण दृणभिंग विश्राम हित मधुकरी जैसे किसी कमल में जो भोरा है वही एकमात्र विश्राम करता है ऐसे ही कृष्ण दृगभृंग कृष्ण के नये भृंग उनके विश्राम के लिए आप मथकरी हो करके विराजमान है तो कृष्ण दुर्घ विश्राम हित पद्म मनी जैसे पद्म में ही भोरा बंद हो जाए कमल बंद हो जाए तो बंद ही रहेगा वहां से निकलेगा नहीं ऐसे ही कृष्ण के दुर्घभृंग आपके अनुराग रूपी कमल में सर्वदा सर्वदा बंद होकर के ही विराजमान है कृष्ण दीर्घ विश्राम हित पद्मनी, कृष्ण दृघ मृगज बंधन सुडोरी कृष्ण के नयन वे हैं मानो कोई भोरा कोई मृग म्रग, मृगज भोला मृग और उसको बांधने के लिए हिंसी राधिक आप सुडोरी फंदा हो जैसे कोई शिकारी जाल बिछा देता है जाल में छेद है नीचे हरी घास है मृद आए हरी घास को से लोभी होकर के वह उस जाल के ऊपर चढ़ जाए तो उसके पैर जाल के भीतर फंस गए और इतने नहीं यदि डोरी खींच ली जाए उस जाल की तो जहां पैर भीतर गए हैं वो डोरी फंसी हुई रह जाएगी उस मृग के पैर फंस जाएंगे ऐसे ही कृष्ण दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी कृष्ण के दृग को बांधने के लिए रूप में किसी मृग को बांधने के लिए तुम नैट हो तुम सुडोरी हो उसके बंधन के समान तुम विराजमान एक आश्चर्य हो कि तुह तो देखो न सुनो चतुर चौसठ कला तथर् भोरी श्री किशोरी की मेहमा का क्या वर्णन किया जाए एक आश्चर्य हो कि तुं तो देख्यो न सुनियो ऐसा आश्चर्य कहीं देखा नहीं कहीं सुना नहीं चतुर चौसठ कला सारी कलाओं में परम चतुर है पंत तदप्पोरी पंत एकदम भोरी एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो मनस श्यामरंग अंग गोरी एक आश्चर्य और है कि मन में तो श्यामरंग भरा हुआ है अब श्यामरंग यदि मन में भरा हुआ है तो अंग में भी श्यामरंग आना चाहिए परंतु अंग में गोरी है एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो मनस श्यामरंग अंग गोरी फिर एक ऑक्सीमरन और है विरोधाश और है कि विरत पर चित्तते हैं चित्त जाको सना करत निज नाह के चित्त की चोरी पर चित्त है चित्त जाको सना किसी दूसरे में इनका चित्त जाता ही नहीं है परंतु फिर भी करत निज नाह के चित्त की चोरी कोई अपने स्वामी के धन को हरण करता है क्या निज नाह के चित्त की चोरी करती है जब इतनी विरक्त हो कि कहीं दूसरी जगह तुम्हारा चित्त जाता ही नहीं है तो फिर श्याम सुंदर के चित्त रूपी धन की चोरी कैसे कर लेती करत निज नाह के चित्त की चोरी प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने अमित मेहमा इत बुद्ध थोड़ी आप में तो अमित मेहमा और है और इधर बुद्ध थोड़ी है जयति जय राधिक सकल गुण साधिके तरुणी मणि तरुणियों में मणि हो नित्य नौतन नित्य नूतन रहने वाली नित्य किशोरी हो नित्य नौतन किशोरी कृष्ण तनु घनश्याम की चात की कृष्ण दृग हिम किरण की चकोरी कृष्ण रूपी जो घनश्याम है उसके लिए चाथकी होकर के कृष्ण रूपी हिमकरण जो चंद्रमा है उसकी चकोरी होकर के तुम विराजमान हो कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण दृभृंग बंधन सुडोरी सो कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुणगान रसिंद गोरी कृष्ण के गुणगान रसिंद में डूबी हुई हो कृष्ण ंग विश्राम हित मधुकारी कृष्ण दृढ़ उनके विश्राम के लिए कुम्नि होकर के विराजमान हो और कृष्ण दृभृंग मृगज बंधन सुडोरी कृष्ण के द्रगो को बांधने के लिए सुडोरी होकर के विराजमान हो एक आश्चर्य हो कि तुम देखो सुनियो चतुर चौसठ कला तथा भोरी एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो मनसाम अंग गोरी पर चित्त जाको सना कलत निजनाह के चित्त की चोरी प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने अमित बुद्धि थोरी सो वात्सल्य वैदू ये विदग्धता में सिंधु हैं जहां पर के सभी कलाएं सभी ललित कलाएं चौसठ कलाएं उनमें परम चतुर होने पर भी परम भोरी होकर के आप विराजमान हो फिर अनुराग का सिंधु अनुराग रस की सिंधु है अनुराग कौन सा है कि पदार्थ में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति हो उसका नाम है अनुराग निरंतर कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, पंत निरंतर कृष्ण का दर्शन करके भी जब जब भी दर्शन करती हैं तब तब यही कहती है कि अभी तो पहली बार दर्शन किया है यदा यदा पश्य माधवं पो रहा तदा तद्य भगत्य पूर्वोत्तम नव सदा तवाथवा राघोन्मदे विस्मय तक के मणी दाल तेल कोमुदी में श्री रुपी वर्णन कर रहे हैं श्री किशोरी जू गोवर्धन शिखर के ऊपर श्याम सुंदर को दूर से देख रही हैं घरा लेकर के जा रही हैं भागुरी ऋषि उन्होंने गोविंद कुंड पर यज्ञ प्रारंभ किया है और उस यज्ञ में जो गोभी दही माखन घी पहुंचाएगी हयिंग बिंद पहुंचाएगी उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी ये पूर्ण मासी जी ने मंत्र फूक दिया है So, कोई इनके मन में अभिलाषा है होगी कोई अभिलाषा क्या <laughs> कोई अभिलाषा है किशोर के मन में उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए स्वयं वृंदावनी शौर्य होते हुए भी अपने माथे के ऊपर कलश रख करके कल से रख करके माखन की घी की जिस समय जा रही हैं और उस समय श्याम सुंदर का दर्शन करके कहती है बोले अरे सखे श्याम सुंदर तो बड़े अद्भुत है उस समय श्री यही कहती है कि बोले अरे सखी एक बात बता कि तेरी आंखें सदा नित्य नहीं रहती हैं कि श्याम सुंदर का रूप नित्य नया हो जाता है ये पता नहीं लगता है कि ये जो सौंदर्य है जो ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है ये विषयनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है ये पता नहीं लगता है यदा यदा पश्यसी माधवम को जब जब भी तू माधव का दर्शन करती है तदा तद से मदत् पूर्वताम उसी उस समय तू श्याम सुंदर की अपूर्वता का वर्णन करती है सखी सच सच बता नाम सुंदर नित्य नए हो जाते हैं तवातवा रागोन्मदे विस्मय तक किमकी के राग के उन्माद में तेरी आंखें विस्मित रहती तो मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सौंदर्य ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव जगत ने यह कहा गया कि सौंदर्य सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है यदि ऑब्जेक्टिव होता तो विश्व में सर्वत्र सौंदर्य के जो मानक हैं, वे एक से होने चाहिए थे परंतु हर एक कॉन्टिनेंट में हर एक देश में सौंदर्य के जो मानक हैं वे अलग अलग होते हैं पहाड़ों पर चले जाओ वहां चट्टी ये नाक है उसको ही सुंदर माना जाएगा में चले जाओ तो वहां पर मोटे ओठ उनको सौंदर्य का मानक माना जाएगा चाइनीस चाइनीस में चले जाओ तो वहां पर पतले पैर छोटे पैर उनको सौंदर्य का मानक माना जाएगा तो सौंदर्य के मानक यदि एक से होते तो सब जगह एक से होते परंतु तो सब जगह सौंदर्य के विषय में प्रसिद्धि है सौंदर्य वस्तु में नहीं होता है सौंदर्य देखने वाली आंखों में होता है परंतु तो यहां पर अद्भुत बात हो रही है श्याम सुंदर नित्य नए हो जाते हैं कि तेरी आखें नित्य नहीं हो जाती हैं ये पता नहीं लगता है क्योंकि रस की स्थिति यह है कि यहां पर प्रेमी की आंखें भी प्यारे को नित्य नया देखती है और श्याम सुंदर भी ऐसे विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान कि उनमें भी नित्य नव नव सौंदर्य प्रकट होता है तो लोक की स्थिति यह है कि वहां पर सौंदर्य सर्वदा सर्वदा सौंदर्यिष्ठ होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है परंतु यहां पर जो सौंदर्य है श्री ब्रजलीला में जो सौंदर्य है वो प्रियाजी की आंखों में भी है और श्री श्याम सुंदर में भी परम परम सौंदर्य है दोनों जगह ही सौंदर्य अब दोहरा जब सौंदर्य का कहीं घटक हो नेत्रो में भी वही फैक्टर्स विद्यमान है और शांत सुंदर में भी वही फैक्टर्स विद्यमान है तब तो सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ करके तो अनुराग रसई के सिंधु शिवप्रिया जी रस की अनुराग की एकमात्र सिंधु होकर के विराजमान अनुराग का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को निरंतर देखने पर भी प्रत्येक क्षण उसमें नित्य नूतनता की प्राप्ति होना और में अनुराग रस की एक अपूर्ण रूप से प्राप्त है वो अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर के जहां प्रकाशित होता है उसका नाम ही महाभाव है अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त प्रकाशित यावद आश्रय वृत्ति से आप अनुराग का जो आश्रय वो क्या है राग राग से अनुराग उत्पन्न होता है प्रेम वृद्धि क्रम में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है राग से अनुराग उत्पन्न होता है और राग का लक्षण किया गया कि जहां दुख हो जाए सुख और सुख हो जाए दुख कुल रमणियों के लिए घर में रहना लोक वेद की मर्यादा का पालन करना यह उनका सौहार होता है पंत ब्रज रमणियों के लिए उल्टी बात हो गई या घर तो उनको काटने के लिए दौड़ता है और वनवास उनके लिए परम परम सुखद हो जाता कुल रमनी के लिए वनवास वह दुखद होता है घर में रहना वो घर की राजधानी है घर के राज रा, साम्राज्य है वो उनके लिए सुखद होता है परंतु यहाँ उल्टी बात हो रही है घर में रहना हो रहा है दुखद और वनवास हो रहा है इन गोपियों के लिए परम सुखद और इसकी पराकाष्ठा कहीं प्राप्त है तो पराकाष्ठा प्राप्त कहां है अनुराग में तो यादाश्रय वृत्ति यावदाश्रय का मतलब है कि अनुराग का आश्रय है राग उस राग की वृत्ति भी इसमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है केवल अनुराग में जो महाभार है उस महाभार में राग की वृत्ति ही नहीं है अनुराग की वृत्ति ही नहीं है यावत शब्द का प्रयोग करके कह दिया कि श्रद्धा से लेकर के और महाभारत तक जितने भी अनुभाव हैं वे सारे के सारे अनुभाव श्री प्रिया के प्रेम में विद्यमान हैं, मादना के महाभाव में विद्यमान हैं। तो अनुराग स्व संविद्य दशा प्राप्त हो अनुराग माने प्यारे को नित्य नए रूप में देखना यह हुआ अनुराग वो स्वसंवृद्ध दशम माने अनुराग में अनुराग ही विषय बन जाए अनुराग ही आश्रय बन जाए अनुराग ही साधन बन जाए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट तीनों वस्तुएं अनुराग बन जाए राधिका कृष्ण का आस्वादन भी ले रही है राधिका का प्रेम कृष्ण के प्रेम का प्रेम के द्वारा ही प्रेम की दृष्टि से ही आस्वादन ले रहा है प्रेम ही सब्जेक्ट प्रेम ही ऑब्जेक्ट प्रेम ही इंस्ट्रूमेंट जहां तीनों वस्तुए एक हों का अलग है कृष्ण अलग है प्रेम उनको प्राप्त कराने का एक इंस्ट्रूमेंट है साधन है तो उसका नाम महाभाव नहीं होगा महाभाव वहां होगा जहां राधिका अपने आप को भी छोड़ दे श्री कृष्ण को भी छोड़ दे राधिका का अनुराग कृष्ण के अनुराग का अनुराग के द्वारा ही आस्वादन करें इसका नाम है महाभ जहां पर बिंब हो जाए पीछे और प्रतिबिंब हो जाए प्रधान कृष्ण प्रधान नहीं है कृष्ण का प्रेम प्रधान है राधिका प्रधान नहीं है राधिका का प्रेम प्रधान है और वह प्रेम प्रेम के प्रेम का ही प्रेम के माध्यम से ही स्वाद लेते हुए विराजमान है वो हुआ अंधरागत स्वसंवेद्य दशा स्वसंवेद्य दशा उनको प्राप्त होकर के विराजमान है कोई बात नहीं अनुराग स्वसंविदा प्राप्त प्रकाशिता प्रकाशिता का तात्पर्य है कि प्रकाश भी होना चाहिए केवल मन में है ऐसी बात नहीं है वो प्रकाशन भी होना चाहिए प्रकाशित भी होना चाहिए याव आश्रय वृत्ति और आ उसने श्रद्धा से लेकर के महाभाव तक के जितने भी लक्षण हैं वे सब श्री किशोरी जी में प्राप्त होते हैं महाभाव है कहा अनुराग रसई के सिंधु श्री अनुराग रस की सिंधु होकर हो तो के विराजमान हैं अर्थात महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान हैं तो वैदग्ध सिंधु अनुराग रसईक सिंधु विदग्धता की सिंधु सारी कलाएं सारी चतुराई उनमें विद्यमान है जय जय राध एक आश्चर्य हो कि तो हूं देखे सुनो चतुर चौसठ कला तद भोरी ये स्वरूप होकर के विराजमान और अनुराग रसी सिंधु श्री श्याम सुंदर के अनुराग का कि सिंधु होकर के विराजमान है और बात्सूल सिंधु वे परम लालनी है हमारे वृक्ष का एक बड़ा सुंदर शब्द है लाली जी ब्रिज में कहीं भी चले जाओ लालली जी का दर्शन कर आए यहाँ पर किशोरी जी लालली श्याम सुंदर लाल लेखी लाल ली श्री वृंदारन निकुंज लालनी, यहाँ पर बड़ा प्रिय शब्द है लालली लाल लाड़ का तात्पर्य है कहीं गुमगुमी चला करके कहीं इंस्ट्रूमेंट करके किसी चीज को उभारना जैसे बालक जो है उसे लाल किया जाए तो उसके हाथ मोड़े जाए पैर मोड़े जाए उसके बगल में गुलगुल चलाई जाए कमर में गुलगुली चलाई जाए और बालक उछलता है है तो लाल का मतलब चेष्टाओं को प्रकट करना ये लाल का अर्थ होता है और सखीगन भी ऐसी चेष्टा करती हैं कि वे सदा रसीली बात कहकर के प्रिया लाल को लाल लड़ाते हुए प्रिया लाल को रसमई चेष्टाओं में प्रवृत्त करती है तो लड़ धातु जो है वो कहीं चेष्टा करने के अर्थ में आती है चेष्टा प्रकट कराने के अर्थ में लड़ धातु आती है लाल लड़ाना किसी को अत्यधिक रसपूर्ण चेष्टाओं में प्रवृत्त कराना ऐसी जो चेष्टा हैं उसको भी लाल लड़ाना कहते हैं बालक को नए वस्त्र दिए हो प्रसन्न हो रहा है बालक को माला पहना दो समस्या तो अब राजा हो गया वही समझता है आ क्या आनंद आ रहा है और क्या आनंद में उसकी चेष्टा है उसकी चाल ढाल सब बदल जाए यह है लाल लड़ाना माला पहना करके लाल लाया जा रहा है नए कपड़े पहना करके उसको लाल लड़ाया जा रहा है तो वे श्री राधिका बासल्य की सिंधु है और बात्सल्य का तात्पर्य है श्याम सुंदर को कैसे सुख मिले कैसे उनकी रसमयी चेष्टाएं और अधिक बढ़ें इसके लिए सखीगण शिव प्रिया जी का लाल लगाती हैं लाल जी शिव प्रिया जी का लाल लगाते हैं और शिवप्रिया जी लाल जी का लाल लगाती ला है तो ये वासल्य की सिंधु है और वासल्य की सिंधु बड़ी जल्दी कृपा कर जा गोरा गोरी अधिक उधार है सामने कल से वे लोग ही है विचार तो है। करते हैं कि मुक्तिम ददाते कर भक्ति योगम मुक्ति दे करके टाल दो भोग देकर के टाल दो भक्तियोग नहीं देते हैं श्री किशोरी जी उनके पास में यदि कोई आए उनकी शरणागति ग्रहण करे तो जल्दी से भक्ति प्रदान कर देती हैं इसे ज्यादा उदार हैं इसलिए वासल्यमयी हैं और वासल्यमयी होने पर उनसे सब बात कही जा सकती है जहां बासल है वहां वासल्य में अपनी सारी बात सारी इच्छा उनके साथ में कही कही जा सकती है और यहां पर सखियों की मात्र इच्छा है श्री प्रिया जी को सुख प्रदान करना लाल जी को सुख प्रदान करना जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये कि मैं हूं राधिका की दासी मेरे जीवन का लक्ष्य है योगल को सुख देना और इस अभिलाषा को पूर्ण करने में जैसी श्री राधिका समर्थ हैं वैसी कोई दूसरा समर्थ नहीं है कृष्ण अनुगत्य से भी वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है बासल्य सिंधु बासल्य की सिंधु हैं श्री लाल लालजी को परम परम सुख प्राप्त हो इसका ही निरंतर निरंतर विचार करती हैं सांद्र अतिशांत की सिंधु अत्यंत सांद्र कृपा की सिंधु है घनी कृपा की सिंधु है अतिशांत की सिंधु अत्यंत सांद्र कृपा की सिंधु हैं सांद्र माने कॉन्सेंट्रेट शहद जैसी हां कंडेंस शहद जैसी कृपा सा कृपा, कृपा. कृपा नहीं है मान सघन होकर के विराइय सांद्र को इसी तरह समझाने के लिए कह रहे हैं सांद्र को माने एकदम तरल नहीं है बल्कि वो सांद्र होकर के जैसे जमा हुआ घो हो जमा हुआ शहद हो वो सांद्र कहलाएगा पिघला हुआ नहीं तो शांत कृपा की सिंधु शिव प्रिया जो है वो शांत कृपा की सिंधु होकर के विराजमान है अत्यंत अत्यंत माने पर दुख को सहन कर ही नहीं पाती सखी के दुख को सहन कर पाती है किसी के भी दुख को सहन नहीं कर पाती है और जल्दी से कृपा कृपा कर देती है तो कृपा की सिंधु है और लावण्य सिंधु शिप्रिया लावण्य की सिंधु हो करके विराजमान लावण्य और ये दो वस्तु हैं माधुर्य कहते हैं कि सब सब देश काल में आकर्षित करना उसका नाम है माधुरी सब देश सब काल मन किसी भी परिस्थिति में हो जो चित्त आकर्षित करे बाल बिखरे हुए हैं किशोरी जी के तब भी शोहाद्भुत कभी सवरे हुए हैं तब भी शोहाद्भुत तो हर स्थिति में परमपरम शोभित होकर के ही विराजमान उसका नाम है माधुर्य सब देश सब काल उनमें सुंदरता होना ये माधुर्य है और लावण्य का तात्पर्य है कि जैसे सच्चा मोती जो होता है उसके चारों ओर एक लहर सी दिखती है उसका नाम है लावण्य अर्थात आनंद की केवल अंग ही नहीं अंग के चारों ओर भी एक आनंद की अपूर्व लहर जहां प्रकट हो उसका नाम है लावण्य सिंधु वे लावण्य की सिंधु है श्री अंग से अपूर्व लहर सौंदर्य की प्रकट होती है और अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका अमृत छवि रूप सिंधु है अमृतमय छवि और रूप की सिंधु है अमृत के तीन अर्थ एक अमृत है स्वर्गीय अमृत दूसरा अमृत है संसार में प्रिय लगने वाली कोई भी वस्तु उसको भी अमृत कहते हैं आजिशा भोजन क्या है अमृत है दूध क्या है अमृत है तो एक अमृत हुआ ज्ञानेन्द्रियों को सुख लगने वाली कोई भी वस्तु उसको अमृत कह दिया गया इसकी पराकाष्ठा अमृत की दूसरी है वो है समुद्र मतने के कारण जो अमृत उत्पन्न हुआ और जो चरंजीव बनाने वाला है ऐसा अमृत वो हुआ स्वर्गीय अमृत और तीसरा अमृत है मोक्ष जहां पर जाकर के यु निवर्तन थे तो धाम परम जो अंगकांति है उस अंगकांति जहां से लौट करके नहीं आया जाए वो धाम धाम माने तेज श्री ठाकुर जी की अंगकांति श्याम सुंदर की अंगकांति वो धाम होकर के विराजमान तो श्री राधा ने ये आप अमृत रूप होकर के विराजमान परंतु तो ये तीनों अमृत भोग रूपी अमृत स्वर्गीय अमृत और मोक्ष रूपी अमृत ये तीनों अमृत श्री राधिका चरण दास के आगे हो जाए वे अमृत अम्र्त। और अमृत नहीं छवि रूप सिंधु छवि की सिंधु और रूप की सिंधु छवि किसको कहते हैं जहां किसी एक मुद्रा में ही चित्त अटक के रह जाए उसका नाम है छवि जय जय छवि माने किसी एक मुद्रा में चित्त अटक करके रह जाए मदनमन मूल्य छवि है इस छवि पर चित्त अटक गया तो जिस छवि पर चित्त अटक जाए जिस मुद्रा में चित्त अटक जाए और वहां से हटे नहीं वो मुद्रा ये सामने निरंतर बनी रहे तो उसको कहा जाएगा छवि श्री राधिका की एक एक छवि ऐसी है एक एक फ्रेम ऐसा है कि उस फ्रेम से चित्त हटता नहीं है उस फ्रेम को बदल करके दूसरा फ्रेम आ जाए उसकी कभी इच्छा नहीं होती है तो वे अमृत की सिंधु हैं और छवि की सिंधु बलिहार उनके एक एक छवि वो अद्भुत होकर के विराजमान और फिर रूप सिंधु रूप का मतलब है कि श्री अंग का जो अपूर्व संविधान है गठन है वह अद्भुत होकर के विराजमान निर्दोष श्री अंग का जहां संविधान विराजमान है उसका नाम है रूप उस रूप को यदि वस्त्र अलंकार से सुशोभित कर दिया जाए तो वही हो जाता है शोभा उस शोभा में यदि कहीं भाव आ जाए तो वही हो जाता है कांति। और उन भावों का चेष्टाओं के माध्यम से जब प्रकाशन होता है तो वही बन जाता है दीप्ति तो रूप शोभा कांति और दीप्ति ये अद्भुत विराजमान तो शिवप्रिया जी कैसी हैं लावण्य सिंधु लावण्य की सिंधु हैं एक अपूर्व लहर उनके श्रेयंग उनके एक एक अंग से चारों प्रकट हो रही है और अमृत माने उनके आगे भोग अमृत स्वर्गीय अमृत और मोक्षु में अमृत कहीं टिकता ही नहीं है उस मोक्ष को भी त्याग कर देने वाली और छवि मान उनकी एक एक छवि वो ही ऐसी है कि उस फ्रेम को बदलने की कभी इच्छा ही नहीं होती वो तो जो छवि है एक छवि में ही चित्र ट के लालजी का रह जाता है और रूप सिंधु और उनका रूप ऐसा कि श्रृंगार वस्त्र यदि अस्त है तभी भी श्रीअंग की जो संगठन श्रीअंग अंग का जो गठन है वह अद्भुत होकर के विराजमान स्वाभाविक श्रीअंग की जो शोभा है वह भी रूप सिंधु होकर के वे विराजमान हैं श्री राधिका ऐसी अपूर्व शोभा से युक्त श्री स्वरूप राधिका श्री यह विशेषण नहीं है यह स्वरूप है विशेषण दूसरी वस्तु से व्यावर्तन करने वाला होता है लाल कपड़ा तो लाल यह विशेषण नीले से अलग करने वाला है परंतु तो यदि यह कहा जाए कि नील कमल तो वहां पर नीला जो रंग है वो कमल से अलग नहीं है वो कमल का स्वरूप ही है लाल रंग को तो कपड़ों को डुबो करके लाल किया गया था परंतु तो जो नील कमल है उसको किसी ने रंग से पोता नहीं है किसी ने उसको कलर किया नहीं है वो उसका स्वाभाविक है ऐसे ही श्री राधिका कह करके जहां निर्वण किया जा रहा है श्री शब्द बड़ा मार्मिक है श्री का तात्पर्य है कि श्री राधिका का जो शोहा स्वरूप है वह उनका स्वरूप ही है वह उनकी विशेषता नहीं है विशेषता कहीं बाहर से आती है जबकि स्वरूप कहीं आत्मिक होता है निज का होता है तो श्री राधिका उनमें जो श्री ऐश्वर्य जो माधुर्य जो अपूर्व रूप से विराजमान है वो श्रीपना श्रेयंत याम जनाहा जिनको सारे मनुष्य जिनका आश्रय लेते हैं ऐसे जो कृपालता श्री मन ऐश्वर्य जहां पर निरंतर निरंतर निरंतर विराजमान है श्रीमय कुद श्री बनेगा सर्वापहारी लोप हो जाएगा अर्थात ऐश्वर्य मई या उनका अपना स्वरूप ही है वे श्री राधिका स्वरत में हृद सिंधु मेरे हृदय में स्फुरित होपा करके आप अपनी अपूर्व माधुरी मेरे हृदय में स्फुरित करें केल सिंधु। आप केली की सिंधु होकर के विराजमान अर्थात या केवल ऐश्वर्य को प्रकट करने वाला एक स्वरूप नहीं है जहां पर प्रत्येक क्षण नव नव केली निरंतर निरंतर प्रकट होती हुई विराजमान है वैसी है शिवराधिक आप मेरे हृदय में प्रकट होगी साधक ने श्री राधिका की महिमा को सुनकर के हृदय में लोभ धारण किया लोभ धारण करने के बाद में उसने श्रीमद गुरुदेव उनका अनुगत्य ग्रहण किया अनुगत्य ग्रहण करके अपने साधन के बल को छोड़ा कृपा का ही एकमात्र बल उसने प्राप्त किया और कृपा के बल को प्राप्त करके उसने अपने स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त की कि मैं राधिका की दासी हूं इस चार वस्तुओं को जैसे चौकी के चार पाए ऐसे ही लोग आनुगत्य कृपा और स्वरूप ये चार पाए इनके ऊपर जब विराजमान हुआ तो कृपा के बल पर वह आगे बढ़ा है और जब कृपा के बल पर बढ़ा है तो उसके पास में केवल दो ही शब्द हैं वो दो शब्द हैं कि और कबा। तो श्री राधे का हृदय केन सिंधु हे श्री राधे का क्या आपका ये जो अंगुता ये आपकी वासल्य सिंधुता ये आपकी कृपा सिंधुता ये आपकी लावन सिंधुता ये आपकी छवि सिन्धुता रूप सिंधुता और आपकी केल न सुंदरता यह सारी वस्तुएं कब मेरे हृदय में उपस्थित होंगी किम शब्द में ये वस्तुएं परम परम दुर्लभ है हैं। ऐसी दुर्लभ वस्तु मेरे शरीर के व्यक्ति में जो कि अपराधी है उसमें आपकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होंगी ये आप कृपा करके मुझे प्रदान करें तो ये दुर्लभ वस्तुएं हैं इनको मैं चाह रही हूं और मैं चाहते हुए आपकी कृपा के बल के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है इस किम और कृपा किम और कदा ये दो शब्दों को पकड़ते हुए श्री राधिका चरण दास से यदि ग्रहण किया जाए तो श्रीमद महाप्रभु यही मंजरी भाव कृपा करके प्रदान करना चाह रहे हैं और श्रीमद महाप्रभु के इसी ही मंजरी भाव को जानने के लिए श्री राधिका की महिमा को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है श्री रानी की महिमा को ग्रहण करके वे श्री कृपा क्या ये कृपा करेंगे कि आपकी रूप माधुरी मेरे हृदय में जल्दी से प्रकट हो और ये मुझे प्राप्त होगी देर नहीं लग जाए नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा इसे हे श्री किशोरी जो देर लगाओ जल्दी से कृपा प्राप्त कराओ ऐसी मेरे ऊपर अनुग्रह करो बोलो श्री रानी की जय राधा मदन मोहन देव जूकी जय गताय गौर हरिव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री गो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बोलव बिहारी जय जय जय श्राधे श्याल प्रेस